महाभारत शांति पर्व एकाधिक एकधिकततमोध्याय बृहस्पति के प्रश्न के उत्तर में मनु द्वारा कामनाओं के त्याग की एवं ज्ञान की प्रशंसा तथा परमात्म तत्व का निरूपण युधिष्ठिवाच किम फल ज्ञान योग नियमस्य च। भूतात्मा च कथम गेय त्रोहि पितामह युधिष्ठ ने पूछा पितामह ज्ञान योग का वेदों का तथा वेदोक्त नियम अर्थात अग्निहोत्र आदि का क्या फल है समस्त प्राणियों के भीतर रहने वाले परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है यह मुझे बताइए भिष्म आच अुदातीमतिहासम पुरातन मनो प्रजापतिर्वाद महर्षि बृहस्पति विश्वजी ने कहा राजन इस विषय में प्रजापति मनु तथा महर्षि बृहस्पति के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है प्रजापतिम श्रेष्ठतम प्रजाथ प्रवरो महर्षि बृहस्पति प्रश्न में मम पुराणम प्रिष्योथ गुरु प्रणम एक समय की बात है देवता और ऋषियों की मंडली में प्रधान महर्षि बृहस्पति ने प्रजाओं के श्रेष्ठतम प्रजापति गुरु मनु को शिष्य भाव से प्रणाम करके यह प्राचीन प्रश्न पूछा यत्र यदि प्रवृत्तों ज्ञाने यत्र यदे विप्राहम शब्देरकृत प्रकाशम तदुच्यता पे भगवन यथावत भगवन् जो इस जगत का कारण है जिसके लिए वैदिक कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है ब्राह्मण लोग जिसे ही ज्ञान होने पर प्राप्त होने वाला फल अर्थात परब्रह्म परमात्मा बताते हैं तथा वेद के मंत्र वाक्यों द्वारा जिसका तत्व पूर्ण रूप से प्रकाश में नहीं आता उस नित्य वस्तु का आप मेरे लिए आपने रूप से वर्णन कीजिए गम मंत्र शास्त्र मंत्रि यज्ञरथ गो प्रदानीय फलम्भदाशते अर्थशास्त्र आगम वेद और मंत्र को जानने वाले विद्वान पुरुष अनेक महान यज्ञों और योगदानों द्वारा जिस सुख में फल की उपासना करते हैं वह क्या है किस प्रकार प्राप्त होता है और कहां उसकी स्थिति है मही महे जा पवनोतरेक्षम जलौ कस चलम दिवम चम देव कसस्ा पेयतः प्रसूता तदुच्यताम वे भगवन् पुराण भगवन् पृथ्वी पार्थिव पदार्थ वायु आकाश जल जंतु जल ज्योलोक और देवता जिस उत्पन्न होते हैं वह पुरातन वस्तु क्या है यह मुझे बताइए ज्ञानम यत प्राथयते नरो वही तत तथा प्रवृत्ति न चाप्य हम वेद परम पुराण मनुष्य को जिस वस्तु का ज्ञान होता है उसी को वह पाना चाहता है और पाने की इच्छा उत्पन्न होने पर उसके लिए वह प्रयत्न आरंभ करता है परन्तु मैं तो उस पुरातन परमोत्कृष्ट वस्तु के विषय में कुछ जानता नहीं हूँ फिर उसे पाने के लिए झूठा प्रयत्न कैसे करूँ रिक्साम संघापे छंदांश नक्षत्र निरुक्तम गतिरुक्त अध्यच व्याकरणम शिक्षा चूतः प्रकृति नवेदी मैंने ऋक् शाम और यजुर्वेद तथा छंद का अर्थात अथर्वेद का एवं नक्षत्रों की गति निरुक्त व्याकरण कल्प और शिक्षा का भी अध्ययन किया है तो भी मैं आकाश आदि पांचों महाभूतों के उपादान कारण को न जान सका भवान भव संसतर्वेत सामान्य शशेषण समें भान संसत तबदेत ज्ञाने फल कर्मणिवाजदस्ती यथा चेहा च शरीर पुनः शरीर च यथाजपैती अतः आप सामान्य और विशेष शब्दों द्वारा इस संपूर्ण विषय का मेरे निकट वर्णन कीजिए तत्व ज्ञान होने पर कौन सा फल प्राप्त होता है कर्म करने पर फिर किस प्रकार की फल के उपलब्धि होती है देहाभिमानी जीव देह से किस प्रकार निकलता है और फिर दूसरे शरीर में कैसे प्रवेश करता है ये सारी बातें भी आप मुझे बताइए मन रुवाच मनुर्वाच जस्य युखम तदाहू तदेव दुखम प्रवधन चने्ठम इष्ट चमे सरतना कर्म विधि प्रवित्तः इष्टम तनिष्ट चंद ते कृत ज्ञान विधेय प्रवित्तः मनु ने कहा जिसको जो जो विषय प्रिय होता है वही उसके लिए सुख रूप बताया गया है और जो अप्रिय होता है उसे ही दुख रूप कहा गया है मुझे इष्ट अर्थात प्रिय की प्राप्ति हो और अनिष्ट का निवारण हो जाए इसी के लिए कर्मों का अनुष्ठान आरंभ किया गया है तथा इष्ट और अनिष्ट दोनों ही मुझे प्राप्त न हो इसके लिए ज्ञान योग का उपदेश किया गया है कात्म का संदि कर्म योग परम विष्णुवी नाना विधे कर्म पथे सुखार्थी न परम प्रया वेद में जो कर्मों के प्रयोग बताए गए हैं वे प्रायः सकाम भाव से युक्त हैं जो इन कामनाओं से युक्त होता है वही परमात्मा को पा सकता है नाना प्रकार के कर्म में सुख की इच्छा रखकर प्रवृत्त होने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त नहीं होता बृहस्पतिवाचन इष्टम तनिष्टम तुखा सुखे साधिक बृहस्पति ने कहा भगवान सुख सबको अभिष्ट होता है और दुख किसी को भी प्रिय नहीं होता इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के निवारण के लिए जो कामना होती है वही मनुष्यों से कर्म करवाती है और उन कर्मों द्वारा उनका मनोरथ पूर्ण करती है अतः कामना को आप त्याज्य कैसे बताते हैं मनुवाच एमुक्त परमा विवेश का कृते कर्म विधे योगुक्त परमा कहा मनुष्य इन कामनाओं में से मुक्त हो निष्काम भाव से कर्मों का अनुष्ठान करके पर परमात्मा को प्राप्त करे इसी उद्देश्य से कर्मों का विधान किया है वेद में स्वर्ग आदि की कामना से जो योगादि कर्मों का विधान किया गया है वह उन्हीं मनुष्यों को अपने जाल में फंसाता है जिनका मन भोगों में आसक्त है वास्तव में इन कामनाओं से दूर रहकर परमात्मा को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करें भगवत प्राप्ति के लिए ही कर्म करें क्षुद्र भोगों के लिए नहीं आत्मादि कर्मध्य मारो धर्मे प्रवृत्योद्युतिमान सुखार्थी परम भी तत्कर्म पथाद पेतम निराश परम झब मन नित्य कर्मों के अनुसार से राग आदि दोषों को दूर करके दर्पण के भाति स्वच्छ एवं दीप्यमान हो जाता है तब वह दुतिमान अर्थात सद असद विवेक के प्रकाश से युक्त और नित्य सुख का अभिलाषी अर्थात मुक्षु होकर निर्वाण भाव से धर्म में प्रवृत्त होता है एवं कर्म मार्ग से अतीत तथा कामनाओं से रहित पर परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है प्रजा श्रेष्ठा मनसा कर्मणा चितथौ तो, लोकजुष्टौ दृष्ट कर्म शाश्वत चातवच मनस्याग कारण ब्रह्मा जी ने मन और कर्म इन दोनों के सहित प्रजा की सृष्टि की है अतः ये दोनों लोक सेवित सन्मार्ग रूप है कर्म दो प्रकार का देखा गया है एक सनातन और दूसरा विनाशशील मोक्ष का हेतुभूत कर्म सनातन है और नश्वर भोगों की प्राप्ति कराने वाला नाशवान है मन के द्वारा किए जाने वाले फल की इच्छा का त्याग ही कर्मों को सनातन बनाने और उनके द्वारा परब्रह्म की प्राप्ति कराने में कारण है दूसरा कुछ नहीं चक्षुरी कर्मा शुभम पश्च्य वर्च जब रात बीत जाती है और अंधकार का आवरण हट जाता है उस समय जैसे चलने में प्रवृत्त करने वाला नेत्र अपने तेजस्व रूप से युक्त हो रास्ते में पड़े हुए त्यागने योग्य काटे आदि को देखते हैं उसी प्रकार बुद्ध भी मोह का पर्दा हट जाने पर ज्ञान के प्रकाश से युक्त हो त्यागने योग्य अशुभ कर्म को देखती हैं सर्पान कुशाग्राण तथो दपानम ध्या मनुष्या परिवर्जयंती अज्ञान पतंत के ज्ञाने फल पश्यथा विशेषम मनुष्य जब जान लेते हैं कि रास्ते में सर्प है कुशों के कांटे हैं और कुएं हैं तब उनसे बचकर निकलते हैं जो नहीं जानते हैं ऐसे कितने ही पुरुष उन्हीं पर गिर पड़ते हैं अतः ज्ञान का जो विशिष्ट फल है उसे तुम प्रत्यक्ष देख लो कृष्णस्तु मंत्रो विधिवत प्रयुक्तो यथा यथोक्ता दक्षिणाच अन्न प्रदान समाधि मंचात्मक कर्म फल वनती विधिपूर्वक संपूर्ण मंत्रों का उच्चारण वेदोक्त विधान के अनुसार यज्ञों का अनुष्ठान यथा योग्य दक्षिणा अन्न का दान और मन की एकाग्रता इन पांच अंगों से संपन्न होने पर ही यज्ञ कर्म का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं गुणात्मकं कर्म वदंति वेद तस्मा मंत्रो मंत्रपूर्वं पूर्व भी कर्म विधियम मनसोपत्ति फल से भोक्ता तथा शरीर वेदों का कहना है कि कर्म त्रिगुणात्मक होते हैं अर्थात सात्विक राजस और तामस भेद से तीन प्रकार के होते हैं इसीलिए मंत्र भी सात्विक आदि भेद से तीन प्रकार के ही होते हैं क्योंकि मंत्रोच्चारण पूर्वक ही कर्म का अनुष्ठान किया जाता है इसी तरह उन कर्मों की सिद्धि और उसका भोगता जीव ये सभी तीन तीन, तीन प्रकार के होते हैं शब्दाच रूपान रथाश्च पुण्या स्पर्शा गंधाश्च सु तथा नरो न संथानगत प्रभु श्यान एक तत्फलम सिद्यत शब्द रूप पवित्र रस सुखद सुखद स्पर्श और सुगंध सुंदर गंध ये कर्मों के फल हैं किंतु इस शरीर में स्थित हुआ मनुष्य इन फलों को प्राप्त करने में समर्थ नहीं है कर्मों के फल की प्राप्ति जो उनका फल भोगने के लिए प्राप्त शरीर में होती है वह दैवाधीन है यद्य शरीर करो कर्म शरीर युक्त समुपास्ते दत्त शरीर मेवायतन सुख से दुख से चाप्यायतन शरीर जीव शरीर से जो जो अशुभ या शुभ कर्म करता है शरीर से युक्त हुआ ही उसके फलों को भोगता है क्योंकि शरीर ही सुख और दुख भोगने का स्थान है कर्म करोत किंचित सर्व समुपास्ते तत् मनस्तु यत्कर्म करोत किंचन मनस्थ एवायुपाशुते तत् मनुष्य वाणी द्वारा जो कोई कर्म करता है उसका सारा फल वह वाणी द्वारा ही भोगता है और मन से जो कुछ कर्म करता है उसका फल यह जीवात्मा मन के साथ हुआ मन से ही भोगता है यथा यथा कर्म गुणम फलार्थी करो त्ययम कर्म फले निविष्ट तथा तथा यम गुण संप्रयुक्त शुभाशुभम कर्म फलम भुन फल इच्छा रखने वाला मनुष्य कर्म के फल में आसक्त हो जैसे जैसे गुण वाला सात्विक राजस या तामस कर्म करता है वैसे ही वैसे गुणों से प्रेरित होकर इसे उस कर्म का शुभाशुभ फल भोगना पड़ता है मस्यो यथा तथा तो वै मत्स्योतवा जैसे मछली जल के बहाव के साथ बह जाती है उसी प्रकार मनुष्य पहले के किए हुए कर्म का अनुसरण करता है उसे उस कर्म प्रवाह में बहना पड़ता है परंतु उस दशा में वह श्रेष्ठ देहधारी जीव शुभ फल मिलने पर भी तो संतुष्ट होता है और अशुभ फल प्राप्त होने पर दुखी हो जाता है यह उसकी मूर्ता ही तो है यदम प्रसूत ज्ञावात्म यति ये प्रकाशम तदुच्यमान कृण में परम जत जिससे इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है जिसे जानकर मन को वश में रखने वाले ज्ञानी पुरुष इस संसार को लाभ कर परम पद प्राप्त कर लेते हैं तथा तो वेद के मंत्र वाक्यों द्वारा जिसका स्वरूप पूर्णतः प्रकाश में नहीं आता उस सर्वोत्कृष्ट वस्तु का मैं वर्णन करता हूँ सुनो रथ विमुक्त विविधे गुप्व अग्राह्यम अव्यक्तम अवर्ण मेकम प्रजानाम। वह अनिर्वचनीय वस्तु नाना प्रकार के रस और भांति भाती के गंधो से रहित है शब्द स्पर्श एवं रूप से भी शून्य है मन बुद्धि और वाणी द्वारा भी उसका ग्रहण नहीं हो सकता वह अव्यक्त अद्वितीय तथा रूप रंग से रहित है तथापि उसी ने प्रजाओं के लिए रूप रस और आदि पाँचों विषयों की सृष्टि की है न स्त्री पुमापी न पुंसक च न सन्न चा संच पश्य ब्रम्ह विदो मनुष्य तदक्षर दक्षरती विधि वह न तो स्त्री है न पुरुष है और न नपुंसक है न सत है न असत है और न सद सद उभय रूप ही है ब्रह्म ज्ञानी पुरुष ही उसका साक्षात्कार करते हैं उसका कभी क्षय नहीं होता इसलिए वह अविनाशी पर ब्रह्म परमात्मा अक्षर कहलाता है इस बात को अच्छी तरह समझ लो इस महाभारते शांति पर बड़ी मोक्ष धर्म पर बढ़ी मनो बृहस्पति संवाद एकाधिक द्विश्तमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में मनो और बृहस्पति का संवाद विषयक दो सौ अध्याय पूरा हुआ